पत्रावली संतानवे आला सिंगा पेरू पेरूमलकू लिखित शिकागो अट्ठाईस मई अट्ठारह सौ चौरानवे प्रिय आला सिंगा मैं तुम्हारे पत्र का जवाब इसके पहले नहीं दे सका क्योंकि मैं न्यूयॉर्क से बोस्टन तक विभिन्न स्थानों में लगातार घूमता रहा था और मैं नरसिंह के पत्र की प्रतीक्षा भी कर रहा था मैं नहीं जानता कि मैं भारत कब लौटूँगा उन्हीं के हाथों में सब कुछ छोड़ देना अच्छा है मेरे पीछे रहकर जो मुझे चला रहे हैं मेरे बिना ही कार्य करने का प्रयत्न करो समझ लो मैं कभी था ही नहीं किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की कभी अपेक्षा मत करो जितना कुछ कर सकते हो करो किसी के ऊपर अपनी आशा का महल न खड़ा करो अपने संबंध में कुछ लिखने के पूर्व में तुमसे नर्सिंग के विषय में कुछ कहूँगा उसने सभी को निराश कर दिया है कुछ चरित्र स्त्री पुरुष के साथ उठने बैठने से अब उसे कोई अपने पास तक पटकने नहीं देता खैर अधोगति की अंतिम सीमा तक पहुंचकर उसने मुझको सहायता के लिए लिखा लिख भेजा मैं भी यथाशक्ति उसकी सहायता करूंगा। फिर भी तुम उसके रिश्तेदारों से कहना कि वे उसके देश लौटने के लिए जल्दी खर्च भेजें वे कुक कंपनी के पते पर रुपया भेज सकते हैं वे उसे नगद रुपये न देकर भारत के लिए एक टिकट दे देंगे मेरा ख्याल है कि मार्ग में यात्रा स्थगित कर देने का कहीं कोई प्रलोभन न होने के कारण उसके लिए प्रशांत महासागर होकर लौटना ही अच्छा रहेगा बेचारा बड़ी मुसीबत में पड़ा हुआ है अवश्य ही मैं इस बात का ख्याल रखूँगा कि वह भूखा ना मरे फ़ोटोग्राफ के बारे में मुझे यही कहना है कि इस समय मेरे पास एक भी नहीं है कई एक भेजने के लिए आर्डर दे दूंगा। महाराज खेतड़ी को मैंने कई एक भेजे थे और उन्होंने उनमें से कुछ छपवाए भी थे इस बीच तुम उन्हें उनमें से कुछ को भेज देने के लिए, लिए लिख सकते हो मैंने यहाँ बहुत से व्याख्यान दिए हैं धर्मपाल ने जो तुमसे कहा था कि मैं इस देश से चाहे जितना रुपया जमा कर सकता हूँ यह बात ठीक नहीं है इस वर्ष इस देश में बड़ा ही अकाल पड़ा हुआ है ये यह अपने यहाँ के गरीबों के ही सब अभाव दूर नहीं कर सकते हैं जो हो मैं इसीलिए उनको धन्यवाद देता हूँ कि मैं ऐसे समय में भी उनके अपने वक्ताओं की अपेक्षा अधिक सुविधाएँ पा रहा हूँ परंतु यहाँ खर्च बहुत होता है यद्यपि प्रायः सदा ही और सब कहीं श्रेष्ठ और सुंदरतम गृहों में मिला सत्कार किया गया है तो भी रुपया मानो उड़ ही जाता है मैं कह नहीं सकता कि आगामी गर्मियों में यहाँ से चला जाऊँगा या नहीं शायद नहीं इस बीच तुम लोग संघबद्ध होने और हमारी योजनाओं को अग्रसर करने का प्रयत्न करो विश्वास रखो कि तुम सब कुछ कर सकते हो याद रखो कि प्रभु हमारे साथ हैं और इसलिए ए बहादुर आगे बढ़ते रहो मेरे अपने देश ने मेरा बहुत आदर किया है आदर हो या ना हो तुम लोग सो मत जाओ प्रयत्न में शिथिलता ना आने दो याद रखो कि हमारी योजनाओं को अभी तिल भर भी कार्य रूप में परिणत नहीं हुआ है शिक्षित युवकों को प्रभावित करो उन्हें एकत्रित करो और संगबद्ध करो बड़े बड़े काम केवल बड़े बड़े स्वार्थ त्यागों से ही हो सकते हैं स्वार्थ स्वार्थपरता की आवश्यकता नहीं नाम की भी नहीं यश की भी नहीं तुम्हारे नहीं मेरे, नहीं मेरे नहीं मेरे प्रभु के भी नहीं काम करो भावनाओं को योजनाओं को कार्यान्वित करो मेरे बालकों मेरे वीरों सर्वोत्तम साधु स्वभाव मेरे प्रियजनों पहिए पर जा लगो उस पर अपने कंधे लगा दो नाम यश अथवा अन्य तुक्ष विषयों के लिए पीछे मत देखो स्वार्थ को उखाड़ फेंको और काम करो याद रखना त्रिनैर गुणत्व आपन बध्यंत मत तंत नहा बहुत से तिनकों के एकत्र करने से जो रस्सी बनती है उससे मत वाला हाथी भी बंध सकता है तुम सब पर प्रभु का आशीर्वाद बरसे उनकी शक्ति तुम सबके भीतर आए मुझे विश्वास है कि उनकी शक्ति तुम में वर्तमान ही है वेद कहते हैं उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उठो जागो लक्ष्य स्थल पर पहुंच जाने के पहले रुको नहीं उठो उठो लंबी रात बीत रही है सूर्योदय का प्रकाश दिखाई दे रहा है तरंग ऊंची उठ चुकी है उस प्रचंड जलोच्छ्वास का कुछ भी प्रतिरोध न कर सकेगा यदि मुझे तुम्हारे पत्रों का उत्तर देने में देर हो जाए तो दुखी या निराश न होना लिखना यदि सब इस संसार में निरर्थक है उत्साह मेरे बच्चों उत्साह प्रेम मेरे बच्चों प्रेम विश्वास और श्रद्धा और डरो नहीं वह ही सबसे बड़ा पाप है सबको मेरा आशीर्वाद मद्रास के उन सभी महाशय व्यक्तियों को जिन्होंने हमारे कार्य में सहायता की थी कहना कि मैं उन्हें अपनी अनंत कृतज्ञता और अनंत प्रेम भेज रहा हूँ परंतु मेरी उनसे यही प्रार्थना है कि वे काम में शिथिलता ना आने दें, चारों ओर विचारों को फैलाते रहो घमंडी न होना किसी भी हठध धर्मता वाली बात पर बल न दे किसी का विरुद्धाचरण भी मत करना हमारा काम केवल यही है कि हम अलग अलग रासायनिक पदार्थों को एक साथ रख दें प्रभु ही जानते हैं कि किस तरह और कब वे मिलकर दाने बन जाएंगे सर्वोपरि मेरी या अपनी सफलता से फूल कर कुप्पा ना हो जाना अभी हमें बड़े बड़े काम करने बाकी हैं भविष्य में आने वाली सिद्धि की तुलना में यह तुक्ष साफल्य क्या है विश्वास रखो विश्वास रखो प्रभु की आज्ञा है कि भारत की उन्नति अवश्य ही होगी और साधारण तथा तो गरीब लोगों को सुखी करना होगा अपने आप को धन्य मानो कि प्रभु के हाथों में तुम निर्वाचित यंत्र हो आध्यात्मिकता की बाढ़ आ गई है निर्बाध निसीम सर्वग्रासी उस प्लावन को मैं पृष्ठ भूपृष्ठ पर आवर्तित होता देख रहा हूँ तुम सभी आगे बढ़ो सबकी शुभे उसकी शक्ति में सम्मिल्त हो सभी उनके मार्ग की बाधाएं हटा दे प्रभु की जय हो श्री सुब्रमण्यम सुब्रमण्य अय्यर कृष्ण स्वामी अय्यर भट्टाचार्य और अन्य मित्रों को मेरा आंतरिक प्रेम और श्रद्धा कहना उनसे कहना कि यद्यपि अवकाश न मिलने से मैं उनको कुछ लिख नहीं सकता फिर भी मेरा हृदय उनके प्रति बहुत ही आकृष्ट है मैं उनका ऋण कभी नहीं चुका सकूँगा प्रभु उन सबको आशीर्वाद करे मुझे किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं है तुम लोग कुछ धन इकट्ठा कर एक कोष बनाने का प्रयत्न करो शहर में जहाँ गरीब लोग रहते हैं वहाँ एक मिट्टी का घर और एक हाल बनवाओ कुछ मैजिक लैंटर्न थोड़े से मानचित्र भूगोलक और रासायनिक पदार्थ इकट्ठा करो हर शाम को वहाँ गरीबों को यहाँ तक कि चांडालों को भी एकत्र करो पहले उनको धर्म के उपदेश दो फिर मैजिक लैंटन और दूसरी वस्तुओं के सहारे ज्योतिष भूगोल आदि बोलचाल की भाषा में सिखाओ तेजस्वी युवकों का दल गठन करो और अपने उत्साह उस में उसमें प्रज्वलित करो और क्रमशः इसकी परिधि का विस्तार करते करते इस संघ को बढ़ाते रहो तुम लोगों से जितना हो सके करो जब नदी में कुछ पानी नहीं रहेगा तभी पार हो ऐसा सोच कर, बैठे मत रहो समाचार पत्र और मासिक पत्र आदि चलाना निसंदेह ठीक है पर अनंत काल तक चिल्लाते चिल्लाने और कलम घींचने की अपेक्षा कण मात्र भी सच्चा काम नहीं कहीं बढ़कर है भट्टाचार्य के घर पर एक सभा बुलाओ और कुछ धन जमा कर ऊपर कही हुई चीज़ें खरीदो एक कुटिया किराए पर लो और काम में लग जाओ यही मुख्य काम है पत्रिका आदि गौड़ है जिस किसी भी तरह हो सके सर्वसाधारण में अवश्य ही हमें अपना प्रभाव डालना है कार्य के अल्पारंभ को देखकर डरो मत बड़ी चीज़ें आगे आएंगी। साहस कर रखो अपने भाइयों का नेता बनने की कोशिश मत करो बल्कि उनकी सेवा करते रहो नेता बनने की इस पार्श्विक प्रवृत्ति ने जीवन रूपी समुद्र में अनेक बड़े बड़े जहाज़ों को डुबा दिया है इस विषय में सावधान रहना अर्थात मृत्यु तक को तुच्छ समझकर कर निस्वार्थ हो जाओ और काम करते रहो मुझे जो कुछ कहना था सब तुमको लिख नहीं सका किंतु मेरे तेजस्वी बालकों प्रभु तुम्हें सब कुछ समझने की शक्ति देंगे मेरे बच्चों काम में लग जाओ प्रभु की जय हो किडी को मेरा प्रेम कहना मुझे सेक्रेटरी साहब का पत्र मिल गया है सस्नेह विवेकानंद